और साथ ही साथ आकाशवाणी में भी काफ़ी प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं और एक वैज्ञानिक तौर तो तरीके से वो अपने काम को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उनकी बातें उनका अनुभव आकर्षित करेगा तो आप सभी की तरफ से हरीश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरा साझा नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी हरीश जी अपने बारे में बताइए आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस है आपको और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं मैजिशियन मेंटलिस्ट करके लिखा हुआ है आपके कार्ड पे तो ये क्या है मैजिशियन के साथ मेंटलिस्ट क्यों लिखा है वो थोड़ा बताइए सर्वप्रथम तो आपका आभार कि <laughs> आपने मुझे मैं शिक्षा के लिए भाग लेने के ये लिए एज ए गेस्ट आया हुआ हूँ जयपुर से मैं सेवानिवृत्त हूँ बैंकिंग सेवाओं से मैं मुख्य प्रबंधक था देना बैंक में अच्छा अच्छा रिटायर हो गया और पिछले तीस सालों से मैं भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ एज ए साइंस कम्युनिकेटर हमारा काम है विज्ञान को आम भाषा में आम जन तक पहुँचाना हम्म हम्म अब ये काम कई तरीके से किया जा सकता है कई विधाओं में किया जाता है जिसमें से एक एक एक विधा विधा विधा तो लेखन है है एक है है ही हम्म हम्म का माध्यम नाटकों का माध्यम है और ऐसी एक विधा जिसको मैं विज्ञान के साथ में प्रस्तुत करता हूँ वो है जादू या मेंटेलिजन जिससे हम माइंड बोलते हैं हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरी छोटी मोटी तिरपन किताबें हैं जिसमें से ज़्यादातर सभी पॉपुलर साइंस पॉपुलर साइंस का मतलब बहुत क्लिष्ट विज्ञान नहीं है उसमें जो आम भाषा को आम जनता को समझ सके उन्हीं विषयों पर वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें और कुछ दस किताबें मेरी जादू और मेंटलिज़म के ऊपर हैं आपने जो प्रश्न अभी बहुत सुंदर किया कि मैजिक क्या है और मेंटलिज्म क्या है दुनिया में जो भी कुछ हम अजीब देखते हैं हमें लगता है कि यह जादू है जो हम सुनते हैं जादू आनंद काल से आ रहा है चंद्रमा का उदय किसी जमाने में जादू था प्राकृतिक आपदा को लोगों जादू या वैश्विक आपदा से मानती होते करते है, है। जो हमें नया लगता है अचंबक हमें अचंबित कर देता है वो जादू है जादू आपकी मधुर आवाज में भी है जादू संगीत में भी है जादू नृत्य में भी है हम कहते हैं अरे वाह क्या मैजिक इसकी आवाज़ में क्या जादू इन्होंने बिखेर दिया और जादू एक कला भी है जो प्राचीन समय से लोगों का मनोरंजन कर दिया है एज ए साइंस कम्युनिकेटर हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जादू के माध्यम से लोगों में जो तो फैले हुए अंधविश्वास हैं या जो लोग जादू दिखाकर झूठे मूठे प्रेतात्माओं को बुलाना या और कुछ करना उनका आडंबर दिखाकर आम जनता को जो बेवकूफ़ बनाते हैं लूटते हैं उनके प्रति सचेत करना तो जादू का उपयोग हम जब दिखाते हैं तो हम साफ बताते हैं कि ये कला है इसे सीखा जा सकता है हमने भी सीखी है आप भी सीख सकते हैं इसमें हाथ की सफाई है कुछ हमारे उपकरण होते हैं विशेष वो अलग होते हैं और इसके अलावा इसमें और भी कई छोटी मोटी विधाएं भी होती हैं आपने बात करी इंटेलिजन की या माइंड रीडिंग की माइंड रीडिंग जादू का ही विभाग है थोड़ा सा एक कुछ विभाग मान लीजिए ज्यादा अंतर नहीं है जिनको जादू आता है आजकल काफी लोग माइंड रीडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं माइंड रीडिंग में हम सामने वाला क्या सोच रहा है क्या करने जा रहा है क्या सोच सकता है इन सब का उपयोग हम अपने तरीके से जानने का यत्न करते हैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि हम आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि हम आपके मन को या आपके मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं hmm. सत्य तो ये है कि कोई किसी का मस्तिष्क नहीं पढ़ सकता खासतौर से हम अपनी गृहणियों का मस्तिष्क नहीं पढ़ सकते अपनी पत्नियों का मस्तिष्क को बड़ा मुश्किल काम है लेकिन मजाक की बात है कोई किसी का मस्तिष्क नहीं पढ़ सकता हम सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के लिए या जिस उद्देश्य से हम इसको विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो हम ये काम आपके मन में विश्वास दिला देते हैं कि हम आपका मस्तिष्क पढ़ रहे हैं यही मेंटेलिजन या माइंड जी जी जी जी जी चलिए काफ़ी अच्छी बात आपने बता दिया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और आइए इस बीच जैसे कि आपने बताया कि मैंटलिज़म के बारे में आप बात कर रहे थे और कभी कभी हमारे पास ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम लोग ठीक से समझने में थोड़ा टाइम लगता है और जीवन के आपादापी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि समझना बड़ा मुश्किल होता है आजकल हमारा माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है जी तो इसके लिए आप क्या करते हैं वो थोड़ा सा बताएं उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। जी जी जी जी आत्मा की शांति और मन की शांति जी जी, जी। दोनों बहुत ज़रूरी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे हम अपना मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे हमारा मस्तिष्क इधर उधर भटकता रहेगा और जैसा कि मुझे पता लगा और मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे यहाँ आके बहुत कुछ नया सीखने को नया जानने को मिलेगा न सिर्फ मेडिटेशन के बारे में बल्कि अपनी आत्मा का अवलोकन हम कैसे करें कैसे शांत स्थिर प्रकृत भाव से अपनी आत्मा को देखें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाने का जो हमारा ब्रह्म इसका ध्येय है उसको हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और समाज में उसको बढ़ावा देकर हम लोगों को मन को निश्चित या शांत स्वभाव में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे लगता है कि मैं यहाँ के आगामी दो दिन में बहुत कुछ नया सीखूंगा और नया सीख के जाऊंगा और आगे भी मेरा काम ही है कि कम्युनिकेशन करना तो मैं आगे भी इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि मैं इसको बढ़ाऊँ और आगे जनता तक जी जी जी चलिए बात है अच्छी बात आपने बताया कि आप उसी चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे कि आपने बावन किताबें लिखी हैं तो इतने सारे किताबें लिखने का तात्पर्य क्या है और किस विषय पे ये किताबें हैं थोड़ा सा बताए जी <laughs> बावन किताबें और लगभग पंद्रह सौ पाँच भाषाओं में जयपुर के अखबारों में छपे थे लेकिन मैंने तेलगु पत्रिका इनाडु के लिए भी काफ़ी काम किया अच्छा और गुजराती में भी मेरे आर्टिकल और मराठी में भी हुँ, हुँ, तो हुँ, वो खुद अखबार वाले मैं हिंदी इंग्लिश में उनको लिख के बेचता था और तेलुगु जब मुझे तेलगु नहीं आती है हुँ, हुँ, तो लेकिन वो अपना आप ट्रांसलेट करते थे उस चीज़ को और काफ़ी मैंने राजस्थान के आर्ट कल्चर पर काफ़ी लिखा और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ की करीब तीस साल पूर्व की बात होगी और हो, सत्रह अधिक भी हो गया हो। पवन चक्किया उस समय आने लगी थी पवन चक्की पत्रिकाटिकल संडे संडे वाली मैगजीन में आया था अब ताज्जुब करेंगे कि मुझे उस समय पवन चक्की के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा तो पता नहीं था और मैंने साइंटिफिकली इसका क्या फायदा है और कैसे हो सकता है कैसे कर सबसे ज्यादा गुजरात से मेरे पास मुझे अभी तक अच्छी याद है कि एक 116 पत्र मेरे पास आए थे अरे उस जमाने में पत्र ही चलते थे सोशल मीडिया तो अब आया है मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ तो हो एक होगा। सोलह पत्र मेरे पास पवन चक्की के बारे में उन्होंने मैं तो था। पता नहीं मुझे कोई इंजीनियर समझा या किसी समझा मेरा फॉर्म इतना बड़ा है मेरी हवा चलती है मैं कैसे लगाऊंगा क्या लगाऊंगा तो मुझे इतनी आत्मिक शांति मिली तो हम चाहते हैं वो दुनिया तक पहुंचा हम यही तो चाहते हैं कि चाहते। पावन चक्की आप लगाएं आप सोलर आप सोलर ऊर्जा उसके बाद में आइए उस सोलर ऊर्जा उपयोग तो नहीं था सोलर ऊर्जा का बाद में आया तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा के नए केंद्रों का संचार कैसे कहें तो मेरी किताब भी है ऊर्जा के नए संचार उसके ऊपर भी किताब भी है तो बच्चों तक खासतौर से हम सरल भाषा में कैसे अपनी बात को रखें उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है। बहुत क्लिष्ट उसमें विषय नहीं होते हैं हम उसमें लेकिन हम उनको सरल शब्दों में ये बताने का यत्न करेंगे कि रॉकेट कैसे जाता है और कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकता है चलिए हरीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और निश्चित तौर पर आपने जिन चीजों को गौर करके लिखा लोगों तक वो बातें पहुँची और लोगों ने आपको बहुत प्यार से 116 पत्र लिखना आना अपने आप में वो आर्टिकल इतना अच्छा आपने लिखा होगा ताकि लोगों में एक जागरूकता एक अवेयरनेस आ गया तो आकाशवाणी के लिए भी आपने काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं उसके बारे में भी बताइए <laughs> आकाशवाणी जयपुर के लिए मैंने काफ़ी मैं जुड़ा रहा उनसे कई साल तक और समाज परिवर्तन के साथ अभी जुड़ाओ इसलिए कई सालों से नहीं है जब से सब चीज़ कॉमर्शलाइज होने लगी है और एफ आया है हुँ, हुँ, लेकिन उसके पूर्व में एक युवाणी काफ़ी पॉपुलर उनका प्रोग्राम होता था उस युवाणी में हम भी उस समय हुए थे <laughs> तो उस समय हम काफ़ी प्रोग्राम के लिए जाया करते थे बहुत सारे मैंने इंटरव्यू किए बहुत सारी मैंने टॉक्स दी विज्ञान विषय ही रहता था विज्ञान प्रश्नोत्तरियाँ मैंने काफ़ी करी और कई जो वैज्ञानिक आए बाहर से उनके इंटरव्यू भी करने का मुझे सौभाग्य मिला अच्छे का और इसके अलावा एक मैं बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और आकाशवाणी के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रोग्राम बना था पानव का विकास नाम से वो एक ऐसा प्रोग्राम था जो 40 भाषाओं का था और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों का उनका मुख्य केंद्र था और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ था उस समय नहीं। नहीं। और उनके शायद एक एपिसोड या ऐसे कुछ आए थे उस प्रोग्राम के इसमें प्रारंभ से ले पृथ्वी के, के उत्पत्ति से ले और वर्तमान जीवन तक कैसे मानव का विकास हुआ उस पर चर्चाएं थी तो साइंस कम्युनिकेटर होने के नारे हमारा उद्देश्य यह था कि हम ऐसे स्क्रिप्ट लिखें नाटक के रूप में जो करीब सत्रह मिनट की हो और उसमें जो आपको सब्जेक्ट दिया जाता था मान लीजिए मुझे रॉकेट दिया या और कोई सब्जेक्ट दिया उस सब सब्जेक्ट के ऊपर हम ये लिखें कि नाटक के रूप में बताया जाए और आपसी बातचीत के रूप में बच्चों को सरल भाषा में बताएं कि विज्ञान क्या है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है तो मेरा कि मैं उस समय राजस्थान से अकेला इस प्रोग्राम में जुड़ा रहा और कुछ एपिसोड काफी एपिसोड थे तो लेकिन कुछ एपिसोड मुझे भी मेरे हिस्से में आए थे और उस समय हमें काफ़ी अच्छी अच्छी लैबोरेटरीज में मिलाया गया और प्रोफेसर यशपाल और काफ़ी जो उस समय के जो दिग्गज वैज्ञानिक थे उनसे मिलने का और अच्छी अच्छी लैबोरेटरीज को देखने का हमें अवसर मिला और मुझे खुशी है कि मैं समाज के लिए जो मैसेज दे सकता था वो मैंने किया जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा आनंद आ रहा है आपको सुनकर कि इतनी सारी चीज़ें आपने की और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आकाशवाणी का अनुभव तो है ही आपका लिखने का भी अनुभव है और साथ ही साथ आज ब्रह्म के इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं आप यहाँ पर आए हैं ग्लोबल सबमिट को तो यहाँ पर आपकी क्या आशाएँ हैं मैं बिल्कुल आशावान व्यक्ति ही हूँ और आशा ही ले आया हूँ और निराशा तो हमें अपने जीवन में रखनी ही नहीं चाहिए कभी पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए और क्योंकि मैं, मैं लेखक हूँ और कुछ किताबें मेरी मोटिवेशन पे भी हैं और करैक्टर स्ट्रेंथ के ऊपर भी हैं कुछ किताबें तो मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ से एक ऐसी ऊर्जा लेके जाऊँ जो मुझे समाज के लिए कुछ अधिक कार्य करने को प्रेरित करे जितना मैं कर सकता हूँ मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ से नई ऊर्जा के साथ वापस लौटूँ ताकि मैं और अधिक कार्य कर सकूँ अपनी बात लोगों तक ज़्यादा अच्छे रूप में अच्छे विषयों के साथ जनता तक पहुंचा जो शांत और निर्मल मन इस कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि हम शांतिवन में ही ठहरे हुए हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे ठंडे दिमाग के साथ में मैं बहुत कुछ यहाँ से नया सीख के जाऊँगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमारे साथ जुड़कर और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करने में और मैं चाहूँगा कि आप आने वाले समय में भी कुछ नई चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँगे अपनी लिखने के माध्यम से अपनी वाणी के माध्यम से और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामना आप का समय दिया फिर मिलेंगे नमस्कार